महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सर्वदा सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान आपकेजमान शक्ति को आदि गुरुशंकराचार्य जी उन्होंने कई स्तोत्रों की रचना की वेदों पर पुराणों पर न्याय पर मीमांसा पर व्याकरण पर शिक्षा पर कल्प पर छो शास्त्रों पर वेदांगों पर वेदांतों पर कई प्रकार का भाष्य लिखा उन्हीं सब स्तोत्रों में से एक स्तोत्र है जिसको की मोह की संज्ञा दी गई है उसमें से दो स्त्रो को एक बना दिया गया अधिकतर समाज उसको बज के नाम से जानता है अगले कुछ दिनों में मेरा प्रयास रहेगा कि बज गोविंदम पर व्याख्या की जाए एक अत्यंत ही सुंदर और शिक्षा प्रद स्त्रोत्र है मुझे बहुत ही प्रिय है तो प्रतिदिन हम चार से पांच श्लोक के ऊपर व्याख्या करेंगे इसमें कुल बत्तीस श्लोक हैं तो शुरू करते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते समाप्त मरणे नहीं, नहीं रक्षती करने। बोलते हैं कि गोविंद का भजन कर ले प्रत्येक वो क्षण जो तुझे प्राप्त हुआ है उसमें गोविंद का भजन कर ले क्योंकि बाद में करने का समय नहीं मिलेगा मनुष्य को समय क्यों नहीं मिलता क्योंकि मनुष्य व्यस्त है कार्य में व्यस्त है तो किन के लिए व्यस्त है कुछ तो स्वयं के लिए व्यस्त है कुछ अपने लोगों के लिए व्यस्त है कुछ समाज के लिए व्यस्त है अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है और जो अपने हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है उसी में व्यस्त है इतना व्यस्त हो गया है कि गोविंद को बजने का समय नहीं है जिसने इस शरीर को दिया चेतना को दी दिया प्राण दिए समस्त सृष्टि रची खाने को अन्न दिया पहनने को वस्त्र दिया उसका चिंतन नहीं करना चाहता केवल अपने जीवन को लेकर चिंता ही करना चाहता है तो शंकराचार्य जी लिखते हैं जो गोविंद का भजन नहीं कर रहा वो तो मूड मती है वो तो मूरख है क्योंकि समय तो बीता जा रहा है अपने और अपनों का ध्यान तो पशु भी रखते हैं। उसमें क्या विशेष है कुछ भी तो नहीं प्राप्त सन नहीं ते मरने नहीं नहीं रक्षती दुख जिनके लिए सारा जीवन लगा दिया जब काल का समय आएगा जब मरने का समय आएगा उस समय जिनको तुम अपना कह रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे संभावना तो है कि कोई जाना नहीं चाहेगा जो जा भी सकता हो तो जा नहीं पाएगा वो यात्रा तो आपको अकेले करनी है कहते हैं कि दो यात्राएं हमेशा अकेले की जाती है उसमें कोई साथ नहीं होता पहली है मृत्यु दूसरी है आत्म साक्षात्कार मृत्यु के बाद मरे तो क्या मरे जीते हुए मरना है। जो तो जीते हुए मर गए तो जीवन मुक्त ग्राप्त सन्निहित मरने नहीं नहीं रक्षती करने। तो जिनसे डर रहा है करने एक संस्कृत में धातु है जिससे शब्द बना है जैसे डर भय तो करण जिनका साधन जिन साधनों का प्रयोजन जिन साधनों के आश्रय लेकर जिन साधनों को इस्तेमाल करके जिन साधनों का प्रयोग करके तुमने सारा जीवन व्यतीत किया और जिनके लिए सारा जीवन व्यतीत किया कितना ही भय क्यों ना लग रहा मृत्यु के समय कितना ही तुम दयनीय अवस्था में उनको क्यों ना पुकारो कितनी ही करुणा से क्यूँ ना पुकारो या कितनी ही विचलित होकर क्यों ना पुकारो वो तुम्हारे साथ नहीं आने वाले इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत करो शंकराचार्य जी बोलते हैं शंकराचार्य क्यों ऐसा प्रत्येक महापुरुष का मत है ऐसा प्रत्येक हमारे शास्त्र का मत है भज भज, गो विन्दम, गो विन्दम भज संप्राप्ते, सन्निहित मरणे नहीं नहीं रक्षित दुकृण करने इसलिए गोविंद का भजन करो परंतु गोविंद का भजन मात्र ये नहीं है कि आप घंटी लेकर मंदिर में चले गए गोविंद का भजन है कि आपको अपने जीवन में गोविंद को उतारना है गोविंदो गोविदाम्पति जो इंद्रियों को इंद्रियों का छेदन करने वाले हैं वही गोविंद है जो समर्पण नहीं है और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा नहीं कर सकते तो नियंत्रण तो रख लो अपने इंद्रियों को गो को समझिए उनको जानी है उस भजन में रमिए जो बाहर के भजन में नहीं रम सकते तो भीतर के भजन में रम जाइए बाहर बाहर का का भीतर भीतर की की ओर ओर ले ले जाएगा ले जाएगा अंत में दोनों एक ही हो जाएंगे जब बोध हो जाएगा तो मूड जहीदन आगम त्रिष्णाम कुरुसदुद्धि बुद्धिम त्रिष्णाम जल्लभ यल्लबसे निज कर्मो पातम वित्तम तेन विनोद चित्तम बोलते हैं जो मूड होता है जो अज्ञानी है जो भौतिक जगत में रचा हुआ है जो संसारी है उसका अधिकतर समय धन या धन से संबंधित वित्तीय वित्त से संबंधित कार्यों की चिंता में चला जाता है वो इसी चिंतन को लेकर इसी चिंता को लेकर मर जाता है एक दिन और जीवन पर्यत उसकी यही चिंता रहती है मूड जी धन आगम त्रिष्णा में उसको धन की कृष्णा लगी हुई इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको एक तृष्णा लगी हुई है कि मेरे पास और धन आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए जिस प्रकार इच्छाएं कितनी ही पूरी हो जाएं कभी खत्म नहीं होती धन कितना ही आ जाए कम ही लगेगा तो जो मूड है जो मूर्ख है जो अज्ञानी है जो जो अपनी माया के वश में हुआ पड़ा है जो अपनी इच्छाओं के वश में हुआ पड़ा है वो आजीवन इसी चिंता में खपता रहता है मद्दे मया जो आसुरी संपदा का है अर्जुन श्री कृष्ण बोलते हैं वो धन की चिंता में लगा रहता है कि अब मेरा यहाँ से धन आ गया वहां से धन आ जाएगा अब मेरी इच्छा इच्छा पूरी पूरी होगी वो वो हो जाएगी? वो इसी में जाता है जिसको बोलते हैं। कर्मो पातम तेन अरे ख जो तेरे प्रारब्ध में लिखा है तेरे प्रारब्ध अनुसार जो तुझे प्राप्त हो रहा है उसमें प्रसन्न रहे उसी में शांत रहे उसी में संतुष्ट रहे उसकी कृपा होती है तो संतुष्टि भी आ जाती है उसकी कृपा नहीं तो संतुष्टि भी नहीं हो सकती रूपित महाुष्टि सर्व सर्व के रूप में आकर वास कर रही हो तो शंकराचार्य जी लिखते है यल्लभ कर्मो पातम अपने कर्मो के आधार पर तुम्हारा प्रारब्ध बनता है उस प्रारब्ध के अनुभूत तुम्हे जो भी प्राप्त हो रहा है उसी में प्रसन्न रहो इस पर एक जो मैंने पहले भी बात बोली थी आज दोबारा बोलना चाहूंगा संक्षिप्त में कि ऐसा नहीं है कि आप प्रयत्नशील ना हो जीवन में अग्रसर होने के लिए भौतिक जीवन में अग्रसर होने के लिए मेरे कहने का अर्थ है कि आपके प्रयत्नों के लिए जो आपको प्राप्त होता है उसमें संतुष्टि होना नितान्त आवश्यक है आगे बढ़ने का प्रयत्न तो करते रहना है परंतु जो प्राप्त हो रहा है उसमें प्रसन्नता बहुत आवश्यक है उसी को संतुष्टि बोलते हैं। नारी स्तन भर मांस मास वसा मनसि से चिंत ब शंकराचार्य जी ने बोला कि गोविंद का भजन करो मृत्यु की याद दिलाई अंत तो समय में कोई काम नहीं आएगा यदि उससे नहीं समझे तो फिर वो बोलते हैं जिस धन के लिए तुम लगे हुए हो उसमें संतुष्ट रहना सीखो अधिकतर मनुष्यों मनुष्यों की की चेष्टा धन को लेकर होती है जो धन से आगे बढ़ता है या धन से ऊपर उठना चाहता है वो एक और जगह कर फंस जाता है कौन सा भोग काम तो यही तीसरा श्लोक है नारी स्तनभर नाभि नाभिनिवेशम जो नारी के स्वरूप को देख रहा है नारी के स्वरूप को देखकर उसकी नाभि को देखकर मोहित हो गया है माया के अधीन हो गया है भोग करना चाहता है दृष्टमा माया मोहेशम देखते ही स्वरूप को देखते ही नारी के स्वरूप को देखते ही काम जागृत हो जाता है मांस वसादी विकार में इतना मूड है देखो ये नहीं सोचना चाह रहा या ये नहीं सोचता कि ये विकार हैं मांस और मज्जा के शरीर किससे बना है यदि किसी की किसी की त्वचा को उतार दिया जाए तो नीचे से क्या निकलेगा जो स्वरूप होगा की आप उसके साथ भोग कर सकते है परंतु तो इतना गहरा तो चिंतन आप करना ही नहीं चाहते काम आतुर होकर काम के अधीन होकर आप भोग करके जीवन को बस वही जीवन का अर्थ निकालना चाह रहे हैं मुझे एक प्रसंग याद आ गया है एक बार एक तेजस्वी साधु विक्षाटन के लिए गांव में जाते हैं वो गांव में वो नए होते हैं एक दरवाजे पर खटखटाहट कट करते हैं। वो एक वेश्या का घर होता है वो वेश भिक्षा देने के लिए बाहर आ जाती है देखती है कि अत्यंत तेजस्वी साधु है और साधु देखता है कि अत्यंत सुंदर नारी है तो साधु अपना स्वाभाविक कर्म और अपने धर्म को भूलकर उसके स्वरूप को देखकर मोहित हो जाता है बोलता है कि मुझे आटे दाल की भिक्षा नहीं चाहिए मुझे यदि भिक्षा देना चाहती हो तो अपना स्वरूप दे दो अर्थात मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहता हूँ वो वेश्या सोचती है कि कितना तेजस्वी साधु है कैसे पद से भटक सकता है समझ नहीं आ रहा ये मेरी परीक्षा ले रहा है ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है या मेरे माध्यम से ईश्वर इनकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं तो बोलती है महाराज अभी मैं रजस्वला हूं आप सात दिन के बाद आ जाइएगा सात दिन के बाद मैं आपकी इच्छा की भिक्षा आपको दे दूंगी तो साधु अत्यंत प्रसन्न हो जाता है चला जाता है वृश्य अपने घर में अंदर चली जाती है उसकी माँ भी वही रहती होती है बोलती है माँ सात दिन के लिए मैं अपने कमरे में ही रहूंगी भोजन नहीं करूंगी केवल जल लूंगी। और और और दिन के के बाद ये साधु आएगा इसको मेरे पास भेज देना भी। और मुझे चांदी के बड़े सुंदर बर्तन दे और दे दीजिए दीजिए रेशमी कपड़े तो उसकी माँ सोचती है शायद साधु ने कुछ ऐसा बोला होगा तो वो सब इंतजाम करवा देती है उसके लिए अपनी बेटी के लिए वो बोलती है एक नाई को भी भिजवा दीजिए एक नाई को भी बुला लिया जाता है तो वो नाई को बोलती है कि मेरे इतने सुंदर बाल जो उसके बाल एड़ी तक आते थे उसकी इनका मुंडन कर दे तो नाई घबरा जाता है बोलता है क्या आप मुझसे व्यंग कर रही हैं? इस तो मर जाती हैं इतने इतने इतने सुंदर इतने लंबे इतने गहरे घने बालों के लिए और आप बोल रही कि इनका कर दो। बोलती नहीं, मुझे एक साधु को बचाना है उसके लिए तो बहुत छोटी सी कीमत है ये इनको उतार दो मेरे सर से उतार कर वो बड़ा सा चांदी का बर्तन रखा है उसमें डाल दो उसमें डालकर ऊपर रेशमी कपड़े से ढक दो कर देता है एक दूसरे बर्तन में वो जो भी मल त्याग करती है उसमें डाल देती है उसको रेशमी वस्त्र से ढक देती है तीसरे बर्तन में मूत्र विसर्जन मूत्र डाल देती है उसको रेशमी कपड़े से ढक देती है और मुख में उंगली डालकर वमन कर देती है जो भी बाहर आता है उसको एक बर्तन में डालकर चांदी के सुंदर से ऊपर से रेशमी कपड़े से ढक देती है अपने शरीर के समस्त मैल सात दिन न नहाती है न धोती है कोतार कर एक और बर्तन में रख देती है उसको भी ढक देती है उधर वह साधु जो कामतुर हो चुका है जो अपने स्वयं के स्वरूप को भूल चुका है सात दिन में सब भजन कीर्तन भूल जाता है सब नित्य कर्म नैमिक कर्म सब काम्य क्रम भूल जाता है बस वेश्या का चिंतन कर रहा है इसको बोलते हैं पतन जब मनुष्य अपनी स्थिति से इतना गिर जाता है कि उसको एक अत्यंत अनुचित कार्य भी उचित प्रतीत होने लगता है और वो चाहकर भी उचित कार्य को नहीं करना चाहता इसी को बोलते हैं पतन सात दिन के बाद वो जाता है दरवाजा खटखटाता है वेशिया की माँ बाहर आती बोलती है महाराज वो अंदर आप ही का इंतजार कर रही है ना जाने आपने कैसा जादू किया है सात दिन से कमरे से बाहर नहीं आई है तो साधु चला जाता है अभी तक उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं जाता है दरवाजा खोलता है तो देखता है वो घूट करके बैठी हुई तो साधु और भी खुश हो जाता है क्या देखता है कि बहुत सुंदर चांदी के बर्तन सजे हुए हैं साधु और ज्यादा प्रसन्न हो जाता है उसको बोलता है निर्षय को कि मैं आ गया हूं मेरी भिक्षा का समय हो गया है तो वेश्या बोलती है महाराज मैंने पूरे सात दिन लगा के अपने स्वरूप को बहुत तैयार किया है आपके लिए आपने मुझसे मेरा स्वरूप मांगा था मैंने वो तैयार किया है तो साधु प्रसन्न हो जाता है बोलती है महाराज आप एक एक करके उस बर्तन जो ढके हुए हैं उनके कपड़ों को उठाते जाइए मेरा स्वरूप आपको ज्ञात होता चला जाएगा साधु विस्मित हो जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है फिर भी जैसा वो कहती है वैसा करता है जैसे ही पहला पहला कपड़ा उठाता है तो जो दृश्य देखता है इतने सारे बाल उसमें पड़े हुए हैं उसकी समझ में कुछ नहीं आता दूसरा खोलता है तो इतनी दुर्गंध होती है मल की तीसरा खोलता है मूत्र की उससे भी ज्यादा दुर्गंध होती है चौथा खोलता है शरीर की मैल पड़ी हुई है बोलता है ये क्या अब मजाक है तुम कौन हो अपना घूट हटाती है तो साधु देखकर भयभीत हो जाता है उसके स्वरूप को न सर पर बाल है ना मुख पर कोई तेज है ना कांति है ना ओजस है सात दिन से उसने कुछ खाया नहीं है हो चुकी है तो साधु बोलता तुम कौन हो वो सुंदर नारी कहा गई सात दिन पहले जिसको मैं मिला था बोलती मैं ही हूँ महाराज आपने मुझसे मेरा स्वरूप मांगा मैंने वो आपके लिए बनाकर रख दिया है यही तो मेरा स्वरूप है महाराज जब ये मेरे ऊपर थे या जब मेरे भीतर थे मैं आपको सुंदर लग रही थी अब मैं आपको सुंदर नहीं प्रतीत हो रही तो साधु की सोच में आ जाता है साधु की समझ में बात आ जाती है वो क्षमा मांगता है बोलता है माँ मुझे क्षमा कर दो मैं अपने पद से भटक गया था वो बोली आपके तेज को देखकर मैंने आपको मना नहीं किया आपके तेज को देख मुझे लगा की आपको बचाना है इस कहानी में इस दृष्टांत में दो चीजें गौर करने लायक है पहली जो कि शंकराचार्य ने लिखा एतन मास वसाधि विकारम मन से विचिता है बारम बारम अरे मूड मन इस पर चिंतन कर जिसको जिसके लिए तू मोहित हो रहा है मास मज्जा के विकार हैं। किस शरीर पर मोहित हो रहा है तो वास्तव में देखा जाए किसी मनुष्य का स्वरूप कैसे बनता है करोड़ों करोड़ों रोम हैं कितने छिद्र हैं शरीर में प्रत्येक छिद्र में से गंध निकल रहा है वही नारी जो जिसको देखकर आप मोहित हो रहे हैं यदि आप पर वमन कर दे तो आपका कैसा भाव जागृत होगा उस पर विचार कीजिए दूसरी बात गौर करने लायक जो वास्तविक भक्त होता है जो तपस्वी है ईश्वर उसका स्वतः ही ध्यान रखते हैं, उसका पतन होने ही नहीं देंगे और जो योगी है जो स्मरण रखता है कि मैं किस किस में में स्थित हूं, किस में स्थित भाव उसका पतन पतन होता ही नहीं, जो पतन हो तो नलि दलगत सलिलम तरलम तब् जीवितम अतिशय चपलम विधि व्याध विमान ग्रस्तम लोकम शोक हतम चमस्तम शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जिस प्रकार कमल के पुष्प का जो कमल के पौधे का एक पत्ता होता है उस पर यदि पानी की एक बूंद फेंक दी जाए वो जैसे तुरंत भाग जाती है वैसे ही जीवन बहुत चपल है बहुत जल्दी बीत रहा है आपको इस बात का बोध नहीं हो रहा परंतु अपनी 10 साल या 15 साल पुरानी फोटो उठाकर देख लीजिए और अपनी आज की चित्र उठाकर देख लीजिए आज का चित्र उठाकर देख लीजिए और उसमें तुलना कीजिए कि 15 साल बीत गए हैं क्या आपको याद है 15 साल में आपने क्या क्या किया यदि मैं आपसे बोलूं पिछले 15 साल में जो भी किया उसको लिख दीजिए आप उसको डेढ़ घंटे में या पंद्रह घंटे में ज्यादा से ज्यादा सब कुछ लिख डालेंगे पंद्रह साल का सार पंद्रह घंटे में तो इतनी जल्दी बीत गए पंद्रह साल की कीमत पंद्रह घंटे रहेगी बस तो इस पर विचार कीजिए तो शंकराचार्य जी लिखते हैं कि क्या पड़ा है संसार में जिस तरफ देखो यही जानो कि या तो कोई शोक ग्रस्त है या अभिमान ग्रस्त है या रोग ग्रस्त है चौथा तो कोई है नहीं जितना भी आपका जीवन काल है उसमें विचार कीजिए कितनेक मनुष्य आपको बहुत प्रसन्न मिलेगा अपने जीवन से या संसार से या समाज से या स्वयं से अधिकतर मनुष्य तो शोकग्रस्त ही हैं। शोक उसका होता है जब कुछ चला जाता है या जिसकी हमको आकांक्षा होती है वो हमारे पास नहीं आता गता सूर्ण गता सूच नानु शोचंती पंडिता श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से शोचा नाम शोचस्तम प्रज्ञा वादा से अर्जुन जो विद्वान है ना जाने का शोक नहीं करता यदि नहीं रहेगी तो आपका आधा शोक खत्म हो जाएगा जो आपका है ही नहीं आप कैसे रह है यदि किसी जाने का दुख नहीं रहेगा तो पूरा शोक खत्म हो जाएगा मन के रोग दूर कर लोगे तो शरीर के रोग तो मायने ही नहीं रखेंगे और स्वतः ही बहुत कम भी हो जाएंगे जो अभिमान को खत्म कर लोगे तो सबसे बड़ा रोग खत्म हो जाएगा तुम्हारा फिर आप स्वस्थ कहला सकते हैं और स्वस्थ अपने आप को कह सकते हैं जब तक अभिमान से ग्रस्त हैं तब तक आप स्वस्थ नहीं हैं बीमार है यावत वित्त पार्ज न ज निज और रक्त पश्चात धावती जर जर देता पृथ्ती को अपी ना गे हे जब भज गोविंदम के हम सूत्रों को पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही लिख दिए गए हैं परंतु ऐसा नहीं है पहले में शिक्षा दी गई कि गोविंद को भज मृत्यु को याद दिलाएगा जो मृत्यु का स्मरण रखता है वो बहुत सुंदर ढंग से जीता है जब वो काम नहीं आया तो बताया किस धन के लिए चिंता कर रहा है जो तुम्हारे प्रारंभ में वही तो मिलने वाला है मात्र फिर मनुष्य को काम की ओर लेकर चला गया कि काम से ऊपर उठ विकार ही तो हैं। जब उससे आगे लेके गए तो मनुष्य को व्याधि अभिमान शोक आदि ग्रसित कर देते हैं जकड़ लेते हैं तो शंकराचार्य स्मरण कराते है कि जीवन तो बहुत लघु है बहुत चपल है बहुत छोटा है इससे आगे बढ़ अपनी व्याधियों से आगे बढ़ मानसिक देहिक दैविक अध्यात्मिक जब मनुष्य इनसे आगे बढ़ने का कोशिश कर इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो किस पर आकर रुक जाता है उसको अपने दिखते हैं उसको अपना पुत्र दिखेगा उसको अपनी पत्नी दिखेगी उसको अपने पौत्र दिखेंगे, उसको अपनी बेटी दिखेगी यहाँ पर आकर मनुष्य रुक जाता है। तो स्तोत्र में लिखते हैं बहुत सुंदर ढंग से कि वो परिवार जिसके लिए तुमने पूरा जीवन खपा दिया जिसके लिए दोनों उपार्जन में लगे रहे जीवन पर्यत जिसके लिए पाप का आचरण भी किया पाप कर्म भी किया कुकर्म भी किया सब कुछ करने को तुम तैयार हो गए जिस परिवार के लिए लगे रहे परंतु बाद में तुम्हारा सत्य क्या है आपका तो एक मात्र सत्य यही है कि आपको जरा जरावस्था में जाना है शरीर बूढ़ा हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा पश्चात धावती झरझर देहे शरीर झरझर हो जाएगा कांपने लगेगा ना उसमें बल रहेगा ना वीरे रहेगा बस धावती जर जर दे हे वार्ता बृती फिर भी किसी ने बात नहीं पूछनी जब आपके शरीर में दम नहीं रहेगा जब आप किसी के काम नहीं रहेंगे तो वास्तविक स्वरूप में क्या होता है कोई नहीं पूछता कि आप एक खाट पर पड़े रहोगे बस आपको वहीं पर भोजन कर मिल जाया करेगा वही आपका अंत है उसको मत भूलिए जो आपका अंत समय है उसको मत भूलिए क्योंकि वो सबके पास आना है वो सबको देखना है लगभग सबको देखना है तो जब तक आप काम के हैं संसार आपके काम का है जब आप काम के नहीं रहेंगे संसार को आपसे कोई मतलब नहीं आप चाहे इस बात पर कितना ही तर्क कर लें वितर्क कर लें परंतु यदि गहरा चिंतन करेंगे तो इसी को सत्य जानेंगे जब तक आप संसार के किसी किसी लायक हैं, तो संसार हो सकता है आपको याद याद रखिए रखिए। आपके अपने याद जब आप आप को जब काम के नहीं उनके लिए तो आपकी किसी ने बात नहीं पूछनी तो मैं तो यही सोचता हूँ ऐसे संसार में क्यों खपना क्यों ना हम अपने आंतरिक आनंद को खोजें जो स्वतंत्र है किसी के अधीन नहीं है संसार के अधीन होकर क्यों जीना चाहते हो यदि संसार की बातों से आपको अच्छा प्रतीत होता है उनकी बातों से आपको बुरा प्रतीत होता है तो आप संसार के अधीन हो गए हो क्या आवश्यकता है अपने स्वयं के स्वतंत्र स्वरूप को खोजो तो जिस परिवार के लिए लगे रहे धनोपार्जन में निज रक्त जो स्वयं का रक्त था उसके लिए तो सभी करते हैं एक चिड़िया भी मोह वर्ष अपने बच्चे के मुख में भोजन को चबाकर नरम करके डालती है उसको तो हम पशु या पक्षी बोलकर छोड़ देते हैं और आप कौन हैं मनुष्य दैवी संपद विमो निबंधाए आसुरी मता अर्जुन जो दैवी संपदा होती है मनुष्य को मोक्ष की ओर लेके जाती है मनुष्य को मुक्त करती है उसके मुंह का क्षय करती है मुंह का नाश करती है और आसुरी संपदा मनुष्य को बांधती है प्रत्येक वो चीज जो आपको बांधती है चाहे वो आपके विकार हो चाहे आपकी इच्छाएं हो चाहे आपकी आकांक्षाएं हो चाहे आपका धर्म हो चाहे आपकी भक्ति हो चाहे आपकी खोज हो जो आपको बांध रही है वो आपके लिए नहीं है जो आज आपको बांध रहा है कल आप उसके अधीन हो जाएंगे ऐसा ही होता है यावत पवनो निवसती देता पृथ्ती कुशलम गेहे गति वायु देहा पाया भार्य बिबती तस्म का जब तक आपके शरीर में श्वास है प्राण है तब तक तो शायद कोई आपकी बात पूछ ले आपकी कुशलता के बारे में पूछ ले मंगल कुशल को बोल रहे पूछ ले कि आप ठीक हैं कैसे हैं मरे हैं या जिंदा है अगर जिंदा है क्या तकलीफ है जो भी तकलीफ है आप खुद ही झेलनी है कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें परंतु तो गत्तमती वायु देहा जब देह में से वायु प्राण वायु चली जाती है भार्या काया फिर जो आपकी भार्या है जो आपकी पत्नी है वो आपकी स्वयं की काया से भयभीत हो जाती है तो आपके शरीर से भयभीत हो जाती है सबसे आपके जीवन का जो निजी संबंध था जिसके साथ वही आपसे डर रहा है आपके शरीर को मृत देखकर आपको मृत बना दिया जाता है मान लीजिए आपका नाम राम प्रकाश है और राम प्रकाश की देह में से प्राण चले गए हैं तो कोई ये नहीं बोलेगा राम प्रकाश का शरीर मर गया सब बोलेंगे राम प्रकाश मर गया राम प्रकाश इतिहास हो जाएगा जो अब तक वर्तमान था बहुत जल्दी इतिहास होने वाला है राम प्रकाश की एक फोटो टांग दी जाएगी, एक चित्र टांग दिया जाएगा दीवार पर। साल में एक बार हो सकता है उस पर धूप बत्ती हो जाए या रोज हो जाए परंतु क्या लाभ राम प्रकाश तो नहीं रहा लोगों ने तो उसको मार दिया बोल दिया राम प्रकाश तो मर गए वो तो बेचारा देख नहीं रहा उसको धूप बत्ती हो रही है ना ही उसको भोजन मिल रहा है उसके फोटो के आगे जितना मर्जी भोग लगाते रहो जो मर्जी श्राद्ध करते रहो जब बेचारा जी रहा था किसी ने पूछा नहीं मर मर गया तो तो तो क्या है? है। तो संसार का का सत्य है, इसको जानी है। जो जीते हुए मर जाएंगे तो मरने का कोई गम नहीं रहेगा अपने मन पर को वश करना ही जीते हुए का मरना है उसी को जीवन मुक्त बोलते हैं नहीं तो जीवन अवस्था में मोक्ष कैसे संभव है यही एकमात्र रास्ता है एकमात्र शब्द वैसे मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत गहरा शब्द है और बहुत तंग शब्द है हो सकता है उसका, उसका और भी कोई रास्ता हो मैं नहीं जानता जो एकमात्र रास्ता मैं जानता हूँ वो ये है जब मन आपके अधीन हो जाएगा तो सब विकार स्वत ही अधीन हो जाएंगे जब विकार अधीन हो जाएंगे तो मन स्थिर हो जाएगा जब मन स्थिर हो जाएगा तो शुद्ध चेतना का बोध होगा जब शुद्ध चेतना का बोध होगा तब आत्मा दिखेगी जब आत्मा दिखेगी तब संसार को संसार को वास्तविक रूप से जानोगे अभी तक बुद्धि से समझ रहे हो ना फिर संसार को जानोगे संसार के तत्व को जानोगे फिर सब संशय दूर, फिर जय माता दी, फिर सब क्रिस्टल क्लियर, सब साफ साफ हो जाएगा सब पर्दे आँखों से हट जाएंगे जो अपने दिखते हैं उनका वास्तविक रूप सामने आ जाएगा जो आपको अपना लगता है या आप स्वयं अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं उसकी सत्यता का बोध हो जाएगा एक रास्ता मिल जाएगा एक मार्ग मिल जाएगा एक दिशा मिल जाएगी और क्या चाहिए बाकी तो चलना तो आप ही को है बस आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कल से हम अगले चार पांच श्लोक करेंगे ओम पूर्ण मधर्ण पूर्ण पूर्ण पून मच्छ्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे हरे Harion, Tatza, Harion, Tatza, Harion, Tatza.